ओ <coughs> जैसा समाधान में आज का प्रश्न है जीवात्मा जब सभी क्लेशों को दग्धबीज बनाकर मुक्त होता है तब वह किन कारणों से मुक्ति से पुनः वापस आता है संस्कार सारे दग्धबीज हो जाते हैं असंप्रज्ञात समाधि में और फिर वो जीवन मुक्त कहलाता है तो अविद्या के संस्कार पूरी तरह दग्धबीज हो जाते हैं क्योंकि जैसे भुने हुए चने कभी अंकुरित नहीं होते उसी प्रकार दग्धबीज भाव को प्राप्त हुए क्लेशों का उत्थान कैसे होता है नहीं होता है दग्धबीज होने के बाद में वो क्लेश नहीं उभरते और यदि क्लेश ना हो तब कर्मफल भी कैसे होगा क्योंकि सती मुले तत्विपा को जत्यायर्भ तो पहली बात तो क्लेश जब दग्धबीज हो चुके हैं तो दोबारे नहीं उभरने चाहिए तो मुक्ति से कोई आत्मा मुक्ति पूरा करने पर क्यों लौट के आती है फिर से जन्म क्यों होता है अविद्या क्लेश तो समाप्त हो गए और यदि कोई कहे कि कर्म शेष बचे हैं तो वे भी फल नहीं दे सकते क्योंकि क्लेश दग्ध बीज हो गए हैं और जब क्लेश नहीं होते हैं तो कर्माशय भी भी, भी नहीं होता है कर्माशय भी फल नहीं दे सकता उसके लिए प्रमाण इन्होंने दिया सती मूले तथ विपाको मूल यानी क्लेश क्लेश के होने पर ही कर्माशय का विपाक होता है यदि क्लेश नहीं है तो कर्माशय विपाकार नहीं होता प्रारब्ध नहीं बनता वो वो फल नहीं दे पाता फलोन्मुख नहीं होता तो संस्कार दग्ध बीज हो गए और कर्माशय यदि बचे भी थे तो वो विपा कारम्भ भी नहीं हो सकते तो मुक्ति के बाद में जन्म क्यों होता है कैसे होता है किन कारणों से मुक्ति से जीवात्मा वापस आता है तो ना तो संस्कार उसमें कारण है क्लेश कारण है और ना ही कर्माशय कारण है ये परमात्मा की शुद्ध कृपा है मुक्ति का काल पूरा हो चुका अब वो जीवात्मा फिर से मुक्ति को प्राप्त कर सके इसके लिए परमात्मा मनुष्य शरीर प्रदान करता है उन्हें किसी क्लेश के कारण से होता है और न ही कर्माशय के कारण से होता है तीन प्रकार के शरीर या देह संख्य दर्शन में स्वीकार किए त्रिधात्रयाणाम व्यवस्था तीन प्रकार से व्यवस्था होती है जैसे शरीरों के भेद होते हैं जरायुज अंडज स्वेदज उदभी ऐसे भिन्न तरह से ये विभेद वर्गीकरण किया कर्मदेह उपभोग भोगदेह और उभय तीन तरह के शरीर स्वीकार किए संख्य दर्शन में कर्मदेह उपभोग देह और उभय देह उभय का मतलब है जिस शरीर में कर्म भी कर सकते हो और पिछले कर्मों का भोग भी भोगते हो ये तीन तरह के देह स्वीकार किए उपभोग देह वो होते हैं जिनमें पिछले कर्माशय के अनुसार मात्र भोग होता है नए कर्म नहीं होते हैं कर्माशय नहीं बनता है उनको कहते हैं उपभोग देह जिस जन्म का कारण पिछले कर्म ही होते हैं पिछले कर्मों का भोग ही जिस कर जिस जन्म का कारण होता है नया कर्म करना नहीं होता है जहां कारण उसको उपभोग देह कहते हैं और वो मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी शरीर हैं जितनी भी योनियां हैं वो सब उपभोग देह के अंतर्गत आती है और एक कहा उभय देह ऐसा देह ऐसी ऐसा शरीर जो पिछले कर्मों को भोगने के लिए भी मिलता है और नए कर्मों को करने के लिए भी मिलता है दूसरे शब्दों में जिस शरीर का कारण निमित्त पिछले जन्म के जन्म के कर्म भी होते हैं और नए कर्मों को करने का अवसर देना यह भी उसका कारण होता है दोनों चीज़ में होते हैं ये केवल मनुष्य शरीर है जो हम सबका सामान्य मनुष्य शरीर होता है उसमें पिछले कर्म के अनुसार भी हमें फल मिलते हैं और हमें नए कर्म करने का भी अवसर रहता है तो उपभोग दे मनुष्यतर योनिया और उभय मनुष्य योनि अब जो वहां कर्मदेह कहा गया वो क्या है कर्मदेह क्या होना चाहिए ऐसा देह ऐसा शरीर जिसमें पिछले कर्मों का भोग कारण ना हो उभय देह में से कर्म के कारण को हटा दो पिछले कर्मों का फल भोगने के कारण को हटा दो तो ऐसा कौन सा शरीर है जिसके उत्पन्न होने में पिछले जन्मों के कर्म कारण नहीं है पिछले जन्मों का उपभोग जिस शरीर का कारण नहीं है ऐसा कौन सा शरीर है लेकिन कर्म देह तो है वो नए कर्म तो कर सकते हैं नए कर्म करने के लिए वो मिला है कर्मदेह किसे कहेंगे तो एकमात्र मुक्ति से लौटी हुई आत्माओं पर ही घटेगा जो कि मनुष्य शरीर धारण करते हैं कर्मदेह भी मनुष्य शरीर ही होगा लेकिन किनका जो मुक्ति से लौटी हैं सृष्टि के आदि में जो आत्माएं आई हैं इस सृष्टि के या हर सृष्टि के प्रारंभ में जो शरीर धारण करते हैं चाहे मनुष्य या मनुष्यतर वो कर्मदेह नहीं कहलाते उनके भी पिछले जन्मों के पिछली सृष्टि में किए गए कर्म कारण होते हैं। तो सृष्टि के आदि में मनुष्य से भिन्न जो शरीर आए हैं वो उपभोग देह कहलाएंगे और जो मनुष्य आए हैं वो उभयदेह कहलाएंगे लेकिन कर्मदेह का तो एक वर्गीकरण और बचा है उसको हमें स्थान तो देना पड़ेगा अवकाश तो देना पड़ेगा कोई ना कोई तो ऐसा बताना पड़ेगा कि ये कर्मदेय है और वो ये मुक्ति से लौटी हुई आत्मा का पता है क्योंकि पिछला कर्माशय उनका नहीं रहता और यदि आप रहता भी मानो कि वो बिना भोगा हुआ रहता है तो वह विपाकारंभ भी नहीं हो सकता क्योंकि क्लेश दग्धबीज हो चुके संस्कार दग्धबीज हो चुके हो तो भी वो भी, भी नहीं हो सकता इसलिए मुक्ति से लौटने के बाद जो शरीर मिलता है मुक्ति पूरा होने पर जो शरीर मिलता है वो परमात्मा की कर्म निरपेक्ष कृपा है अन्य शरीर भी परमात्मा की कृपा है लेकिन वो कर्म सापेक्ष है कर्म के अनुसार मिलते हैं ये कर्म निरपेक्ष होते हैं जैसे कोई पिता अपने बच्चों को नौकरी धंधे पे लगाना चाहे तो सबसे पहले उनको कुछ सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको देने के बाद में वो बच्चा उस व्यापार को कार्य को बढ़ा देता है खूब धन इकट्ठा कर लेता है तो कर सकता है कोई घटाए तो घटा सकता है एक बुरी अनाज दिया अब वो उसको जोत करके खेत को बो दे और उससे सौ बोरी या हजार बोरी पैदा कर ले कर सकता है और उस सौ बोरी को वो रोटी खा के समाप्त भी कर सकता है आराम से बैठ करके और रोटी भी ना खाए उसको वैसे नष्ट भी कर सकता है ये उस व्यक्ति पे निर्भर करता है लेकिन प्रारंभिक कुछ सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए उसके बिना कोई कैसे काम करेगा परमात्मा भी हमारा पिता है जैसे एक लौकिक पिता अपने बच्चों के लिए सामान्य व्यवस्था करके देता है प्रारंभ में ऐसे परमात्मा भी देता है ये कर्म निरपेक्ष देता है कोई व्यक्ति कर्मफल व्यवस्था के अनुसार इसको अन्याय भी समझ सकता है कि बाकी सबको तो कर्म के अनुसार शरीर मिल रहा है और ये मुक्ति से लौटी हुई आत्माओं को बिना कर्मों के फल मिल रहा है बिना कर्मों के ही शरीर दे दिया है मनुष्य शरीर दे दिया है तो इसे हम अन्याय यू नहीं कह सकते क्योंकि ये नियम ये कृपा ये व्यवस्था प्रत्येक आत्मा पर है प्रत्येक आत्मा के लिए उपलब्ध है ये अपवाद है लेकिन ये अपवाद ये सुविधा हर आत्मा के लिए है जो भी आत्मा मुक्ति में जाएगा वहां से लौटेगा सबके लिए ये व्यवस्था समान रूप से है इसलिए इसको अन्याय नहीं कह सकते कुछ आत्माओं के लिए यह व्यवस्था होती और कुछ के लिए नहीं होती तो अन्याय कह सकते थे हर आत्मा के लिए है जो मुक्ति में गया है और वहां से लौट के आएगा और इसको दूसरे ढंग से देखें कि मनुष्य जन्म पाप पुण्य की तुल्यता से मिलता है अथवा पुण्य की अधिकता से मिलता है तो पाप और पुण्य की तुल्यता पाप के ना रहने पर और पुण्य के ना रहने पर धर्म अधर्म दोनों के शून्य होने पर भी बराबरी होती है इसलिए उसको भी मनुष्य जन्म मिल सकता है यदि हम उस नियम पे जाते हैं तो कि पाप पुण्य की तुल्यता से मनुष्य जन्म मिलता है अथवा पुण्य अधिक हो तो देवताओं वाला मनुष्य शरीर मिलता है विद्वानों का शरीर मिलता है मनुष्य तो है लेकिन वो देव बनता है विद्वान बनता है इस नियम को भी यहां लगाएं तो पाप और पुण्य की तुल्यता तो इनके साथ भी मिलेगी क्योंकि समान है उसके अगर उसके पाप अधिक होते तो अन्य शरीरों में अन्य योनियों में जा सकता था पुण्य अधिक होते तो देव शरीर मिलता लेकिन पाप पुण्य चूंकि तुल्य हैं, इसलिए सामान्य मनुष्य शरीर उसको प्राप्त होगा विशेष मिलेगा उसके अधिक शुभ कर्मों के कारण से आगे मिलेगा और निचला शरीर मिलेगा मनुष्य में निचला मिलेगा या इतर योनिया मिलेंगी वो भी उसके कर्मों के अनुसार मिलेगा लेकिन प्रारंभ में सब चीजें ठीक ठाक वो सामान्य का मतलब है वो अनुकूल चीजें मिलेंगी यही एक व्यवस्था समझ में आती है नहीं तो ये प्रश्न बना रहेगा शास्त्र के अनुकूल शास्त्र के किसी वचन से भी विरोध ना आए संगति रहे और युक्ति संगत भी रहे इसे ध्यान में रखते हुए ये समाधान समझ में आता है इस विषय में अगर किसी को पूछना हो आपको पूछना है जी? कोई इसके फलस्वरूप आपको जो मैंने बोला उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ कहना हो कोई बात गलत लगती हो तो निसंकोच कह सकते हैं वैसे ये बिंदु वहां भी उठेगा वैदिक आध्यात्मिक न्यास की बैठक में जो वो मुक्ति से पूर्व कर्माशय समाप्ति वाला प्रसंग है तो सहजी ये प्रश्न आता है कि फिर अगर ये समाप्त होते हैं तो मुक्ति के बाद में जन्म कैसे मिलता है ये विषय वहां भी चलेगा और भी जो उस पर कोई प्रश्न होंगे तो वो भी आएंगे सामने अभी किन्हीं को पूछना है तो संतोष जी में तो कहा दा कहां की पंक्ति है ये गीता की, की। वह शि ने इस विषय में बहुत स्पष्ट लिखा है और अन्य भी प्रमाणों से हमें सिद्ध होता है कि मुक्ति से तो लौटेगा वो सांख्य से भी पता लगता है कि मुक्ति यदि हमेशा के लिए हो तो ये संसार नहीं रह सकता इदानीम एवं सर्वत्र न अत्यंतोच्छेद ये पूरा उच्छेद हो ही नहीं सकता ये कितने भी मनुष्य हो कितने भी आत्माएं हों यदि मुक्ति में केवल जाने का हो लौट के ना आने का हो तो समाप्त हो जाएगा एक तरफा रास्ता है मुक्ति में जा सकते हैं लेकिन मुक्ति से आ नहीं सकते तो इस अब तक समाप्त हो जाता क्योंकि ये अनादिकाल से चल रहा है लेकिन ये अभी भी वैसे ही चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा ये तभी संभव है जब यह क्रम चलता हो और नान्य पंथा विद्यते अयन आय उस गति को कहते हैं जो चल करके वापस वहीं पर ही आता है एक चक्र है ये ये एक तरफा नहीं है ते ब्रह्म परांतकाले परामृता पराम सर्वे परांत काल तक रहते सौ ब्रह्म वर्ष ये मुक्ति का काल है उतने काल तक ही मुक्ति में रहते हैं और एक विशेष पुरुषार्थ किया गया विद्या की प्राप्ति का अविद्या के नाश का तो उसके अनुसार जो फल मिलेगा वो अनंत नहीं हो सकता शांति ही होगा और इसमें कुछ तर्क कर सकते हैं अब यदि मान लिया जाए अभ्युपगम से कि मुक्ति में जाने के बाद में आत्मा लौट के नहीं आती है जन्म नहीं लेती है तो अभी कैसे जन्म ले रखा है इस आत्मा ने इतनी आत्माओं ने अभी कैसे जन्म ले रखा है कहां से आई थी आत्माएं कब से चल रही हैं ये ये क्यों प्रारंभ हुआ था इसका क्या उत्तर है जो जीव और ब्रह्म की एकता मानते हैं अद्वैतवादी हैं, वो आत्मा को ब्रह्म ब्रह्मकांश स्वीकार करते हैं और ब्रह्म का वो अंश अविद्या से ग्रस्त हो करके इस बंधन में आता है इसको मानते हैं वो और फिर जब बोध हो जाता है ज्ञान हो जाता है अविद्या हट जाती है तो वो वापस ब्रह्म ही बन जाता है उनके पक्ष में वो भी कहते हैं लौट के नहीं आता है तो वो तो प्रारंभ से ही स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म का अंश ही जीव बना है तो ब्रह्म तो था ही आनंद स्वरूप आनंद में ही तो था जिस समय वो ब्रह्म रूप था तो आनंद में ही तो था फिर ये जीव क्यों बन गया था वो वो ब्रह्म के अंश से जीव बनना यानी शरीर धारण करना स्वीकार करते हैं इसी से वो परोक्ष रूप से मान लेते हैं कि मुक्ति से ब्रह्म स्वरूप से आनंद स्वरूप से ये बंधन में आता है वो तो मना कर ही नहीं सकते ब्रह्म जब जीव बन रहा है बंधन में आ रहा है तो सीधा सा मतलब है मुक्ति से आनंद को छोड़ के इस रूप में बंधन में आया है वो यद्यपि उसमें बहुत असंगतियां हैं मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं आप बोल रहा हूं केवल इस बिंदु पे कि वो उनके सिद्धांत में तो मुक्ति से लौट के आना ही है तो वो तो ये दावा कर ही नहीं सकते कि वहां गए और लौट करके नहीं आते जैसे पहले ब्रह्म का कोई अंश बंधन में आ गया था आगे नहीं आएगा उसमें क्या कारण है क्या हेतु है क्यों नहीं आएगा और पहले क्यों आ गया था क्या ब्रह्म का कोई विशिष्ट अंश है वो ही बंधन में आता है और कोई विशिष्ट अंश है वो बंधन में नहीं आता है अगर ऐसा है तो कारण बताना होगा क्यो? क्यों क्यों यही अंश बंधन में आया है क्यों दूसरा अंश नहीं आया और यदि वो अंश अभी बंधन में आ गया है और फिर ब्रह्म बन गया वापस मुक्ति में ब्रह्म ही बन गया लीन हो गया तो पुनः वो बंधन में नहीं आएगा इसमें क्या हेतु है तो नहीं आएगा वो जब पहले आ चुका है वो अंश बंधन में तो अभी भी तो आ सकता है तो उनके पक्ष में तो न लौटना कभी सिद्ध नहीं होगा तो ये युक्ति संगत नहीं है और जहां जो अंश हमें मिलते हैं कि वहां जाकर के लौटता नहीं है उसका मतलब यही है कि ये जो हम जन्म लेते हैं मरने के बाद में फिर जन्म मरने के बाद में फिर जन्म ये जन्म ये जन्म की मरण की परंपरा क्रम टूट जाता है और वो चूंकि बहुत लंबा काल है सौ ब्रह्म वर्ष का छत्तीस हजार बार ये सृष्टि बने और प्रलय हो इतना काल बहुत बड़ा काल है इकतीस नील दस खड़ब चालीस अरब वर्ष बहुत बड़ा काल है हमको 100 वर्ष का जीवन भी कितना बड़ा लगता है एक हजार वर्ष कितने अधिक लगते हैं? चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष इस इस सृष्टि का है ऐसी ऐसी फिर इतना प्रलय का काल आठ अरब चौसठ करोड़ वर्ष ये ब्रह्म का एक दिन हुआ और ऐसे 360 दिन का एक ब्रह्म वर्ष यानी 360 बार सृष्टि बने और प्रलय हो ये ब्रह्म का एक वर्ष ऐसे ऐसे ब्रह्म के सौ वर्ष तो 360 को सौ से गुणा करेंगे तो 36,000 इसलिए कहते 36,000 बार सृष्टि बने और प्रलय हो इतना काल ये 36 का 36,000 ये आंकड़ा कहां से टेढ़ा मेढा सीधा सा आंकड़ा क्या है सौ ब्रह्म वर्ष सौ एक निश्चित संख्या है एक पूर्ण बनता है सौ के बाद में फिर एक सौ एक शुरू होता है सौ ब्रह्म मुक्ति का काल उतने तक रहता है फिर यहां पर आएगा और यह कोई दुख की बात नहीं है हमारे लिए इतने लंबे काल तक हम बिल्कुल निर्भय किसी भी दुख से रहित आनंद से युक्त रहते हैं बहुत बड़ा काल है और ये बहुत बड़ा फल है हम जितनी साधना करते हैं उसका ये बहुत बड़ा फल है साधना भले कितनी कठिन लगती हो बहुत लंबी लगती हो लेकिन फल की दृष्टि से फल जितना बड़ा है उसकी दृष्टि से साधना और पुरुषार्थ कम है बहुत कम है लेकिन फिर भी उसकी एक सीमा है इसलिए वहां से फिर लौट करके आता है हाँ पुछार्त का, पुछार्त के के फल रूप में तो मुक्ति ये नहीं हो सकती तो तो योगा रूपी कर्म का फल पुरुष मुक्ति माने तो में कोई विषय नहीं है नहीं हुआ मेरा ये अभिप्राय नहीं कि कर्म के कारण से मिला है लेकिन जो जान से मुक्ति मानी गई विवेक पैदा हुआ उस विवेक पैदा करने के लिए जो श्रम फैक्ट किया हमने उसके दृष्टि से कथन है वो विवेक भी यू ही प्राप्त नहीं हो जाता बहुत सा अनुभव लेना होता है तपस्या करनी होती है संस्कार क्षीण करने होते हैं वो सारा करते करते करते कर्म का फल मुक्ति है ये कथन नहीं है लेकिन उस विवेक प्राप्ति के लिए भी पुरुषार्थ तो किया है हमने पुरुषार्थ कितना किया उसके आधार पर मुक्ति नहीं मिलेगी कर्म कितने किए उसके आधार पर मुक्ति नहीं मिलेगी ये ठीक है मुक्ति का आधार तो ज्ञान ही होगा विवेक ही होगा लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए उस विवेक की स्थिति को पाने के लिए तो वो लंबा पुरुषार्थ किया है कर्म की का निषेध नहीं है कि बिना कर्म के मुक्ति प्राप्त मिल जाएगी कर्म आवश्यक है निष्काम कर्म आवश्यक है शुभ कर्म आवश्यक है उस दृष्टि से उसको देखिए ज्ञानन मुक्ति अपनी जगह बिल्कुल ठीक है है? क्योंकि सीमित है सामर्थ्य सीमित है हमारी और ईश्वर की व्यवस्था है अंततः तो ये उत्तर हम दे ही सकते हैं बहुत सी चीजें हैं मनुष्य की आयु इतनी ही क्यों है कितने प्रश्न उठा लीजिए अंततः उत्तर स्वभाव में ही जाना पड़ता है स्वभाव ऐसा है प्रकृतिवादी हैं वो कहेंगे प्रकृति ऐसी है स्वभाववादी स्वभाव कहेंगे अदृश्यवादी अदृष्ट कहेंगे परमात्मा को मानने वाले कहेंगे परमात्मा ऐसा ही करता है कि नहीं किसी भी प्रश्न पे चले जाइए आप अंत में जाकर के यही ठहरना पड़ता है पूरा उत्तर कभी नहीं आएगा आप किसी भी श्रृंखला में प्रश्न कर लीजिए मैं पूछता जाऊंगा आपसे अंत में आप यही कहोगे नहीं ये तो स्वभाव है ये तो ऐसा ही होता है ये तो इसका गुण धर्म है ये तो प्रकृति ही ऐसी है तो परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है अंततः तो जाना ही पड़ेगा हर प्रश्न में इसलिए यहां भी यदि हम यह कहें कि परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है तो इसको नकार नहीं सकते इस उत्तर को हल्के में नहीं लेना है कि तो बात को टाल दिया गया यह तो कोई उत्तर होता है क्या उत्तर है यह भी एक उत्तर है पर उसको आप हटा भी दें तो सीमित इसलिए कि विवेक की प्राप्ति भी सीमित पुरुषार्थ से हुई है सीमित काल में हुई है कितना भी लंबा काल है और उसके लिए दूसरे भी वैसे उपाय कहे जाते हैं कुछ उत्तर दिए जाते हैं कि जीवात्मा की सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि वो इससे अधिक मुक्ति को भोग सके लेकिन इसमें कोई शब्द प्रमाण नहीं है एक कथन सुनने को मिलता है ऐसा कहा जाता है यूं कह लीजिए कि आत्मा की सामर्थ्य नहीं है कह लीजिए परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है क्योंकि तो प्रश्न उठ सकता है कि इतने काल तक ही सीमा क्यों है आत्मा की बोले जी आत्मा अल्प शक्तिमान है अल्प सामर्थ्य वाला है ठीक है अल्प शक्तिमान अल्प सामर्थ्य वाला है तो यही सीमा कैसे निर्धारित हो गई कैसे पता लगा क्या प्रमाण है कोई उत्तर नहीं आएगा कोई उत्तर नहीं है यह तो व्यवस्था कहे हम ईश्वर की व्यवस्था है वहां जाके हमें रुकना होगा और या हम ये कहें कि चूंकि सीमित पुरुषार्थ का फल सीमित होता है लोक में भी देखा जाता है अनंत उचित नहीं है तर्कसंगत संगत दृष्टि से तो जिस ज्ञान को भी हमने पाया है जिस विवेक को पाया है वो भी तो एक सीमा तक ही है वो परमात्मा जैसा तो अनंत ज्ञान नहीं है परमात्मा जैसा तो अनंत विवेक नहीं है सीमित है वो भी उतना हमारे लिए मुक्ति में जाने के लिए पर्याप्त है उतना पाकर के हम मुक्ति में चले जाते हैं दिलीप जीत तो जी। तो जी मा जी मा क्यों मानी जाए अनंत शांत हैं है। ये तो प्रति प्रश्न आपने किया है हमारी दृष्टि से जीवात्माएं अनंत है क्योंकि हम गिन नहीं सकते जैसे पृथ्वी पर रेत के कितने कण हैं पानी की कितनी बूंदें हैं कितने घास पौधे हैं घास फूस पौधे हैं हम गिन नहीं सकते इसलिए हम अनंत कह देंगे कितने परमाणु हैं लेकिन वैज्ञानिक रीति से गणना करना चाहे तो परिकल्पना में कर सकते हैं वो सब गणना में आ सकता है वैसे हमें अनंत लगेंगे इसी तरह आत्मा कितनी है हम नहीं गिन सकते हमारी सामर्थ्य नहीं है इसलिए वो अनंत है हमारी दृष्टि में क्योंकि आत्मा तत्व नित्य है नित्य है न तो नया बन सकता है न समाप्त हो सकता है इसलिए उसकी संख्या निश्चित ही होगी किसी की संख्या घट तप सकती है जो अनित्य हो बढ़ तब सकती है जब वो अनित्य हो नित्य है तो संख्या निश्चित ही रहेगी निर्धारित ही रहेगी ना उससे अधिक एक बढ़ना है ना उससे एक कम होना है इस दृष्टि से तर्क से हम उसको निश्चित ही मान सकते हैं नि, नि, निश्चित ही मानना होगा और नहीं तो ये सूत्र ही नहीं बनता अगर आप कल्पना करें हम ये माने कि जीवात्माओं की समान संख्या अनंत है तो उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है या प्रतिप्रश्न कर रहे हैं आप ये स्वीकार कीजिए कि उसमें कोई प्रमाण नहीं है इदानीम एवं सर्वत्र न अत्यंतो अत्यंतोच्छेद ये कभी समाप्त नहीं होगा मुक्ति में जाती हैं आत्माएं लौट के भी आएंगी और सीधा शब्द प्रमाण नहीं है तो तर्क युक्ति है तर्क मैंने आपके सामने रखा है क्यों निश्चित संख्या होनी चाहिए अनंत संख्या क्यों माने क्या चीज अनंत है संख्या में संसार में कोई चीज संख्या की दृष्टि से अनंत है आत्मा को छोड़ के कोई चीज अनंत है हाँ, बोलो मैं संख्या की दृष्टि से इसलिए विशेषण लगा दिया था पहले मैं संख्या की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं उस पर उत्तर दो क्योंकि जीवो मैंने संख्या इसलिए बोला खासतौर से कि अनंतता आप ईश्वर की ना ले आए जो आप ले आए और संख्या मेरा बोलना इसलिए उचित है क्योंकि आप जीवों की संख्या के बारे में ही बात कर रहे थे आप जीवों की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात नहीं कर रहे थे कि जीवात्मा अनंत है काल की दृष्टि से अनंत आप नहीं कह रहे थे न देश की दृष्टि से जीवात्मा को अनंत कह रहे थे आप संख्या की दृष्टि से ही कह रहे थे वही प्रसंग था इसलिए मेरे को पूरा अधिकार है ये कहने का कि संख्या की दृष्टि से ही आप लेंगे इधर उधर नहीं जाएंगे विषय ही आपने वो पूछा गया पर इधर उधर जा सकते हो इसलिए सावधानी के लिए मैंने पहले से ही संख्या बोल दिया था और वो उचित है मैं ऐसा बोल सकता हूं क्योंकि आप ही ने ऐसा ही विषय उठाया संख्या का तो संख्या की दृष्टि से अनंत नहीं हो सकती कोई चीज बताइए कोई उदाहरण हो तो इसमें कि अनंत अनंत संख्या कोई दूसरा दे सके लेकिन शब्द प्रमाण मिल जाता है उसके लिए तो उसके लिए तो शब्द प्रमाण मिल जाता है हमारे पास में इसके लिए कोई शब्द प्रमाण उपलब्ध नहीं है हो सकता है कहीं हो नहीं नहीं नहीं शब्द प्रमाण प्रमाण इसमें कोई है, मतलब बात हो सकता है हो सकता है मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं लेकिन मैंने युक्ति भी तो दी है ना जो नित्य चीज होती है उसकी संख्या नियत होती है इसमें आप व्याप्ति बना लीजिए ये मैंने प्रस्तुत कर ही दिया है वैसे जो नित्य होता है उसकी संख्या निश्चित होती है जैसे प्रकृति के परमाणु प्रकृति जैसे कि ईश्वर और जो नित्य होता है उसमें किसी का बढ़ना नहीं हो सकता और ना घटना हो सकता है ना एक बढ़ेगा ना एक घटेगा तो उसकी निश्चित संख्या ही होगी घटना बढ़ना ये अनित्यों में होगा अनंतता के लिए कोई हेतु हो तो बताएं ना और संख्या क्योंकि अगर नित्य ना हो तो संख्या बढ़ेगी नित्य ना हो तो संख्या घटेगी नष्ट होगा वो क्योंकि जो अनित्य होगा वो उत्पन्न भी होगा और नष्ट भी होगा और जो उत्पन्न और नष्ट होता है तो संख्या निश्चित नहीं रह सकती अनिश्चित रहेगी और वो अनिश्चितता कम में भी हो सकती है अधिक में अनंत भी हो सकती है कितनी भी हो सकती है लेकिन जो नित्य है ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है इसलिए संख्या उसकी निश्चित ही रहेगी ये शुरू में ही मैंने हेतु रख दिया था प्रथम बार भी जब मैं बोला था तो यही बात बोली थी अनंतता में कुछ हो तो बोलिए उसपे भी विचार कर लेंगे तर्क युक्ति कोई हो उसपे विचार कर लेंगे ठीक है अनादि अनादि आपने किन चीजों का उदाहरण दिया नित्य का नित्य का जी। आपने जो उदाहरण दिया वो नित्य का दिया अनित्य का संख्या की दृष्टि से नित्य का दिया अनित्य का दिया <laughs> <laughs> अनित्य का दिया ना मेरी ये प्रतिज्ञा नहीं थी कि अनित्य की संख्या निश्चित होती है मेरी प्रतिज्ञा ये थी कि जो नित्य होता है उसकी संख्या निश्चित होती है आप विषयांतर होकर के कोई चीज बोल रहे हो उसमें मेरा कथन ही नहीं है मैंने तो कहा था कि जो नष्ट होता है वो कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है और अधिक में अनंत भी हो सकता है कितना भी हो सकता है वो वो मैंने बोला भी था ठीक है और कोई ठीक इसी से जुड़ा हुआ इनका प्रश्न है आगे का हाँ एक नया प्रश्न है ये पहले हम दर्शन में भी चर्चा कर चुके हैं इसमें उसको क्यों उठाओ आप अभी हम उसका खंडन कर देंगे आप कहते हो कि जो नित्य होता है वो एक होता है शब्द प्रमाण है जो नित्य होता है परमात्मा वो एक नहीं होता व्यापक भी होता है खंडित हो गया आप कितना भी तर्क कर लो शब्द प्रमाण के विपरीत जाएगा तो वह तर्काभास होगा वो प्रमाण नहीं माना जाएगा बीच में कुछ प्रश्न आ गया था आ इनका भी अगला प्रश्न वैसा ही था पर उसको पूरा कर लेते हैं उत्तर वैसे लगभग आ चुका है यह कहते हैं कि सीमित कर्मों का सीमित फल होता है परंतु मुक्ति कर्मों का फल नहीं अपितु ज्ञानन मुक्ति इस वचन से ज्ञान का फल है तो सीमित का सीमित फल भौतिक वस्तु में तो घट सकता है परंतु अभौतिक में कैसे घटेगा यदि मुक्ति को कर्मों का फल माना जाए तो सीमित कर्मों का सीमित फल मान लेंगे जो लोग कर्म के अनुसार मुक्ति को मानते हैं तो क्या इससे मुक्ति भौतिक हो जाएगी मुक्ति तो फिर भी अभौतिक है अगर सीमित कर्मों का सीमित फल भी माना जाए तो भी वो अभौतिक है और ऐसा कोई नियम नहीं है कि सीमित का फल सीमित का सीमित फल भौतिक वस्तु में घट सकता है क्यों केवल भौतिक वस्तु में ही घट सकता है भौतिक का मतलब भौतिक का मतलब बोलो भौतिक का मतलब जो भूतों से बना है बुद्धि मिलती है हमें इंद्रिया मिलती हैं, है ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रियां वो सीमित होती है असीमित होती हैं भौतिक <coughs> है ना वो भौतिक है भौतिक है पांच ज्ञानियां पांच कर्मेंद्रियां भौतिक तो नहीं है वो, अभौतिक है अहंकारिक हैं, और बुद्धि तो प्रकृति से है न तो अहंकारिक है और न भौतिक है और अहंकार ये भी प्रकृति से है भौतिक तो है नहीं तो अभौतिक होते हुए भी यह सीमित है या नहीं है तो यह कोई नियम नहीं है कि सीमित भौतिक में ही घटता है और अभौतिक हो तो असीमित होना चाहिए यह मैंने द्रव्य का उदाहरण दिया आपको फल केवल द्रव्य के रूप में ही नहीं मिलता है द्रव्य की दृष्टि से भी आप देख रहे हो तो भी ये वे विचार को प्राप्त होता है खंडित होता है लेकिन फल हमें अवसर के रूप में मिलता है परंपरा से सुख दुख के रूप में मिलता है उसकी मात्रा उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है और उसके काल पर भी निर्भर करता है तो मुक्ति अभौतिक है ठीक है लेकिन वो काल के दृष्टि से सीमित हो सकती है उसकी सीमा है सीमा बांधी जा सकती है परमात्मा का आनंद है वो असीम है उस सुख को आप असीम कह सकते हो लेकिन काल के दृष्टि से वो सीमित है इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि सीमित का सीमित फल भौतिक वस्तु में तो घट सकता है परंतु अभौतिक में कैसे घटेगा तो इस तरह का कोई आधार ही नहीं है इसलिए इस पे और कुछ तो क्या कहें कुछ और कहना है आपको हाँ इस दूसरे बिंदु पे कोई और नहीं मंत्र प